परमार्थ प्रसंग दो सौ बयानबे नाम और नामी अभिन्न भगवान और उनका नाम अभेद है उनके रूप गुण और भाव जैसे असंख्य हैं उसी तरह उनके नाम भी असंख्य हैं उनके नाम की शक्ति अमोघ और अनंत है जिस नाम में भी तुम्हारी रुचि हो वही नाम लेते जाओ इसी से वे तुम्हारी पुकार का जवाब देंगे केवल उनके नाम जब से ही ही समस्त पूर्ण हो सकते हैं और उन्हें भी प्राप्त किया जा सकता है सिद्धि गुरु परंपरा के बिना वस्तु होने का नहीं है गुरु परंपरा के द्वारा एक शक्ति धारावाहिक रूप से शिष्य में आती है और फिर उसके शिष्य में जाती है कल्पनाती समय से लेकर आज तक इसी प्रकार नाम की आध्यात्मिक शक्ति विशेष विशेष बीज मंत्र रूप से उनकी कठोर साधनाओं द्वारा भूत होती है, यह मंत्र ही साधक की आशा आकांक्षा और उसके आदर्श का जीवित प्रतीक है चित्त को एकाग्र करके उस मंत्र का नियमित जप करने पर उसका महात्मा प्रत्यक्षी भूत होता है पर जिन्होंने गुरु परंपरा से मंत्र पाया हो ऐसे शुद्ध चित्त साधक के पास से यथाविहित दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर उनके उपदेशानुयायी साधन भजन करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है दो सौ चौरानबे यदि कोई दरवाजा बंद करके सो रहा हो तो उसका नाम लेकर पुकारने तथा दरवाजा खटखटाने से जैसे वह जागृत होकर जवाब देता है और दरवाजा खोलकर दर्शन देता है उसी प्रकार सरल विश्वास और भक्ति के आवेग के साथ इष्ट मंत्र का जप और साधन करने से सब जीवों के हृदय साई इष्ट देवता जागृत होकर हृदय मंदिर का दरवाजा खोल देते हैं और साधक को दर्शन देकर कर कृतार्थ करते हैं दो उनके नाम की इतनी अपार महिमा है कि उनका नाम लेने से पापी पाखंडियों तक का उद्धार हो जाता है भक्ति रहित आदमी को नाम में रुचि हो जाती है और विषयों में अरुचि हो जाती है और कुछ साधन भजन न कर सको तो कम से कम उनका नाम स्मरण ही किए चलो उनके पास व्याकुल होकर प्रार्थना करो मन को बल मिलेगा शांति मिलेगी और उनकी कृपा से समय पर प्रेम भक्ति के अधिकारी होगे दो तपस्या तीन प्रकार की है कायिक वाचिक और मानसिक व्रतादि कृछ साधन और दुखियों की सेवा इत्यादि शारीरिक तपस्या है सत्यपरायणता वाचिक तपस्या है और इंद्रिय संयम तथा ध्येय वस्तु में एकाग्रता साधन मानसिक तपस्या है जो परमार्श लाभ के प्रयासी हैं उन्हें इस त्रिविध तपस्या का आचरण करना चाहिए दो धर्म कहने से ईश्वर की उत्कट चाह और उनका अभाव बोझ समझा जाता है उसी चीज का अभाव हमें तीव्रतापूर्वक महसूस होता है जिसके न मिलने पर प्राण धारण असंभव हो जैसे वायु अन्न वस्त्र स्थान। हम क्या सचमुच में भगवान को उसी तरह चाहते हैं बात तो यह है कि हम उन्हें छोड़कर और सब कुछ चाहते हैं क्योंकि हमारे जीवन धारण के लिए रोजाना का जो साधारण अभाव है यह बाह्य जगत से ही पूर्ण हो जाता है जब हमें ऐसी किसी वस्तु की जरूरत होती है जो बाह्य जगत से कभी सिद्ध होने वाली नहीं है जब अंदर की भूख प्यास मिटाने की ताकत उसमें नहीं है ऐसा हम समझ पाते हैं तभी हम अपने अंतर की ओर ताकते हैं और वहीं खोजते हैं जब हम दुख भोगते भोगते अपने हार हार से शिक्षा पाते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ सब बच्चों का खेल है जगत स्वप्न के समान मिथ्या है अपना समझकर जिसको पकड़ता हूँ वही हाथ में से खिसक जाता है तब ऐसी कोई नित्य वस्तु के लिए प्राण व्याकुल होते हैं जिसे पाकर सब दुख और अभाव जड़ से दूर हो सके वह वस्तु है एकमात्र परमेश्वर इस प्रकार की मन की गति धर्म की प्रशंसही है विषयों में वैराग्य और ईश्वर का अभाव बोझ